यूनानी दार्शनिक डायोजनीस की लालटेन फ्रेंकोइस कैरेसिली यूनान में एक खूबसूरत शहर कुरिंद था वहाँ डायोजनीस नाम के एक दार्शनिक रहते थे वो बहुत कम साधनों पर जिंदा रहते थे उनके अनुसार ज्ञान का मूल रहस्य था कि लोग अपनी आवश्यकताएं कम करें उनकी एकमात्र संपत्ति पहनने के लिए एक पुराना लवादा और रहने के लिए एक अजीब सा मिट्टी का ड्रम था यह सच था कि कभी उनके पास एक लकड़ी का कटोरा भी था लेकिन एक दिन उन्होंने एक लड़के को अपने नंगे हाथों से नल से पानी पीते हुए देखा वो बच्चा सांसारिक सम... चीजों से मुक्त होना चाहते थे तो फिर डायोजनी जिंदा कैसे रहते थे वो ठंडा पानी पीते थे और राहगीर उन्हें ज्ञान के बदले में जो कुछ छोटा मोटा खाने को देते उसे वो खाते थे वो करते क्या थे बाजार में बाजार में िस पत्थर की मूर्तियों के सामने अपना हाथ फैलाते थे, थे।, थे, थे। न्यूनतम चीजों से गुजारा करना और जो सच लगे उसे बिना लाग लगे लपेट के कहना डायोजोनिस ने अपनी पूरी जिंदगी यही किया डायजोनिस हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे अक्सर बच्चे उनके साथ होते थे वे रास्ते में कीड़ों को बड़े ध्यान से देखते थे डायजोनिस अपनी तुलना एक कुत्ते से करते थे आप किस तरह के कुत्ते हैं डायोजोनिस बच्चे उनसे पूछते थे मैं कुत्ते का कुत्ता हूँ कुत्ते तो सिर्फ अपने दुश्मनों पर ही भोंगते हैं लेकिन मैं अपने दोस्तों पर भी भोगता हूँ अभी एक क्रोधी गंजा आदमी अपने कंधों को सिकोड़ता हुआ उनके पास से गुजरा डायोजनिस ने उसका मजाक उड़ाया मैं आपके बालों को बधाई देता हूँ उन्होंने आपके हास्यात्पद सिर को छोड़कर अच्छा ही किया डायजोनिस अपने आस के सभी लोगों को हंसाते थे हंसो और सोचो यही उनका दर्शन था प्राचीन यूनान में सभी नागरिकों के लिए एक साथ थिएटर में जाना एक आम बात थी जब नाटक खत्म होता और लोग थिएटर से बाहर निकल रहे होते उस समय डायोजनीस थिएटर में, में प्रवेश करते थे पीछे की ओर चलते हुए वो जबरदस्ती धक्का देकर भीड़ में अपने लिए एक रास्ता बनाते थे तुम पागल हो डायोजनीस यह करना बंद करो तुम आखिर क्या कर रहे हो लोग उन पर चिल्लाते यहाँ पर जो लोग आते हैं वे नम्र भीड़ों की तरह आते हैं वे एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं वे खुद कुछ नहीं सोचते उसके विपरीत स्वाभिमानी लोग वो करते हैं जो वे चाहते हैं वो दूसरों की नकल नहीं करते शहर में अन्य दार्शनिक लगातार एकत्रित भीड़ को भाषण देते थे मैं तुमसे कहता हूँ कि मित्रों कहता हूँ मित्रों कि लोग ऐसे होते हैं मैं तुमसे कहता हूँ यारों कि लोग वैसे होते हैं डायोजनीस को उनके भाषणों में सिर्फ गर्म हवा नजर आती थी डायोजनीस मानते थे कि हर एक आदमी सक्षम होता है अगर वो चीज़ों के बारे में सोचे समझे डायोजनीस के अनुसार जीवन का उद्देश्य धन दौलत कमाकर अमीर होना नहीं था लोगों को अपने जीवन में ज्ञान की तलाश करनी चाहिए थी तो ने अन्य दार्शनिकों को एक सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन की तलाश में हूं तुम हमेशा की तरफ पागल हो डायस हर जगह आदमी ही आदमी है आह आपने खुद कहा था कि लोग हैं लेकिन मनुष्य नहीं है आपको सूरज के अलावा एक लाल्टन की भी जरूरत पड़ी वो देखने के लिए तो देखने के लिए जो हर छोटा बच्चा पहले से ही जानता है मैसेडोनिया के राजा सिकंदर महान अपने समय के सबसे बड़े सेनापति थे जिन्होंने अपने सारे युद्ध जीते और आथा जमीन पर विजय प्राप्त की उन्होंने अपने प्रिय काले घोड़े बुफालस पर सवार होकर एक के बाद एक युद्ध जीते थे लेकिन सिकंदर एक सोचने वाले इंसान भी थे वो हमेशा विवेक तलाशते थे उसने डायोजनिस की प्रशंसा की क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी जब वो कुरिंद शहर के पास से गुजरे तो सिकंदर ने डायजोनिस से मिलने का फैसला किया उस समय डायोजनीस धूप में सपने देख रहे थे स्वर्ण कवच में सजा हुआ सिकंदर डायोजनीस के पास पहुंचा सिकंदर की बहुत लंबी परछाई थी जब वो रुका तो उसकी परछाई डायोजनीस पर पड़ी पर साधु डायोजनीस अपनी जगह से नहीं हिला आपको लगता होगा कि शायद उसने सिकंदर को देखा ही न हो सिकंदर ने उससे उनसे बात की तुम जो चाहो मांगो डायोजनीस मैं तुम्हारी हर मुराद पूरी करूँगा डायोजनीस ने सिकंदर की ओर देखा फिर उन्होंने बड़ी सरलता से कहा महाराज कृपया मेरे सूरज की धूप के सामने से हटे डायोजनीस न तो महिमा चाहते थे और न पैसा डायजनीस एकदम पक्कड़ और स्वतंत्र थे डायजनीस की लालटेन यूनानी दार्शनिक डायोजनीस निश्चित रूप से आपको हंसाएगा और आपको सोचने को भी मजबूर करेगा वो अपने पुराने लबादे और मिट्टी के ड्रम के साथ हर जगह क्यों घूमता है बच्चों को छोड़कर वह सभी लोगों पर हंसता है दिन की धूप में लालटेन का प्रयोग करके वो बाकी दार्शनिकों को, को गलत सिद्ध करता है डायजीनिस शक्तिशाली राजा सिकंदर महान को भी एक महत्वपूर्ण सीख देता है